अमृतवाणी दूसरा अवतार अवतार क्या है 703 अवतार मानो ईश्वर का कर्मचारी है जैसे जमींदार और उसका नायब जमींदार अपने अधिकार के प्रदेशों में से जहां भी कोई गड़बड़ हो वहीं अपने नायब को भेज देता है उसी प्रकार संसार में जहां भी धर्महानि होने लगती है उसे दूर करने के लिए ईश्वर वहीं अपने अवतार को भेज देते हैं 704 ऐसा मत ठीक नहीं कि राम सीता कृष्ण राधा आदि ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं केवल रूपक है या शास्त्र आदि में उनका जो वर्णन है वह केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही सत्य है उनका भौतिक अस्तित्व नहीं था तुम्हारी हमारी तरह वे भी रक्त मांस के बने मनुष्य ही थे परंतु वे दिव्य स्वरूप थे इसीलिए उनके जीवन की रूपकात्मक व्याख्या भी संभव है अवतार और ब्रह्म का संबंध मानो तरंग और समुद्र की तरह है सात सभी अवतार मूलतः एक ही है वही एक ईश्वर मानो जल में डुबकी लगाकर एक स्थान पर कृष्ण के रूप में उदित हुआ और दूसरे स्थान पर ईसा के रूप में 706 सच्चिदानंद वृक्ष पर गुच्छे के गुच्छे राम कृष्ण आदि फले हुए हैं समय समय पर इनमें से एक दो इस संसार में आकर कितनी बड़ी क्रांति कर जाते हैं 707 अवतार ईश्वरी ज्ञान और शक्ति लेकर ही जन्म ग्रहण करते हैं ज्ञान की निम्न से लेकर सर्वोच्च अवस्था तक सभी अवस्थाओं में वे संचरण कर सकते हैं जैसे बाहर का आदमी राजमहल के बाहरी भाग तक ही जा सकता है परंतु राजपुत्र महल में सर्वत्र स्वच्छंद घूम सकता है सात पुरुषों का मैं बहुत सूक्ष्म होता है इस मैं के भीतर से ईश्वर को सदा ही देखा जा सकता है जैसे एक जन दीवार के एक ओर खड़ा है और दीवार के दोनों ओर खुले हुए विस्तृत मैदान है दीवार में अगर एक छेद रहे तो उसमें से दूसरी ओर का सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है और छेद अगर कुछ बड़ा हो तो एक ओर से दूसरी ओर आना जाना भी किया जा सकता है अवतार पुरुषों का मय इसी तरह छेद वाली दीवार है दीवार के एक ओर रहने पर भी उन्हें दूसरी ओर का वह विस्तीर्ण मैदान दिखाई पड़ता है इसका अर्थ यह है कि देह धारण करने पर भी वे सदा योग में रहते हैं और इच्छा होने पर छेद से उस पार जा समाधि मग्न भी हो सकते हैं छेद बड़ा हो तो वे बार बार आना जाना भी कर सकते हैं यानी समाधि मग्न हो फिर नीचे उतर आ सकते हैं अवतारों को पहचानना कठिन सात सौ अवतार को पहचान सकना बहुत कठिन है यह मानो अनंत का शांत बनकर लीला करना है सात सौ दस जब भगवान श्री रामचंद्र अवतीर्ण हुए थे तब केवल बारह ऋषियों ने उन्हें पहचाना था कि वे अवतार हैं। भगवान जब अवतार ग्रहण करते हैं तब बहुत ही कम लोग उन्हें पहचान पाते हैं सात सौ ग्यारह साधु महात्माओं को उनके निकट के आत्मी गण उतना नहीं मानते दूर के लोगों में ही उनका अधिक आदर होता है इसका क्या कारण है जादूगर का खेल देखने उनके घर के लोग नहीं जाया करते पर दूर के लोग वह आश्चर्यचकित हो देखा करते हैं सात बजर बट्टू के बीज पेड़ के नीचे नहीं गिरते वे उड़कर दूर जा गिरते हैं और वही उगते हैं इसी तरह महात्माओं के भाव दूर से ही देशों में ही अधिक प्रकाशित होते हैं और वहीं के लोग उनका आदर करते हैं सात सौ तेरह दीपक के नीचे अंधेरा ही रहता है उसका प्रकाश दूर में पड़ता है साधु महात्माओं को उनके पास के लोग नहीं समझ पाते दूर के लोग उनके भाव में मुक्त होते हैं सात चौदह हाथी के दांत दो प्रकार के होते हैं बाहर दिखाने के लिए एक प्रकार के और भीतर खाने के लिए दूसरे प्रकार के इसी तरह श्री कृष्ण जैसे अवतार पुरुषों में दो प्रकार के भाव होते हैं बाहर तो वे साधारण मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं पर भीतर से वे समस्त कर्म कोलाहल से परे परम शांत अवस्था में प्रतिष्ठित रहते हैं